विपर्यो मिथ्या ज्ञानम अतद रूप प्रतिष्ठम प्रकार की जो वृत्ति है प्रमाण वृत्ति वो हो गई उसके तीन भेद हैं प्रत्यक्ष अनुमान और आगम इसमें भी प्रत्यक्ष के पांच भेद हो जाते हैं पांच इंद्रियों के कारण हनुमान के भी तीन भेद हो जाते हैं पूर्ववत शेषवत और सामान्य तो और आगम प्रमाण के कितने भेद होते हैं दो प्रकार के होते हैं एक दृष्ट विषयक और अदृष्ट विषयक के पांच वेद होंगे पांच इंद्रियों के कारण पांच वेद हो जाएंगे अनुमान के तीन होंगे शब्द के दो होंगे अब यह है प्रमाण वृत्ति के बाद विपर्य वृत्ति उसको बता रहे हैं क्या होती है वो विपर्यो मिथ्या जानम जो मिथ्या ज्ञान है वही विपरीत वृत्ति होती है क्यों औतद रूपक प्रतिष्ठान वो अपने रूप में स्थित नहीं होती है अपने रूप यानी अर्थ के स्वरूप में वह ज्ञान नहीं होता है जैसा अर्थ है वैसा ज्ञान नहीं हो पाता है उससे भिन्न हो जाता है अथवा दूसरे अर्थ का ज्ञान दूसरे अर्थ के साथ जुड़ जाता है तो उसको फिर विपर्य या मिथ्या मिथ्याजान कहते हैं अब कह रहे हैं कि सकस्मान न प्रमाणम वह जो विपर्य वृत्ति है वो प्रमाण के अंतर्गत क्यों नहीं आ जाती है प्रमाण क्यों नहीं है वो प्रमाण वृत्ति क्यों नहीं है मिथ्या मिथ्याजान उसका हेतु बताएंगे य क्योंकि प्रमाणेन बाध्यते वो विपरीय वृत्ति प्रमाण से बाधित हो जाती है मिथ्याजान जो है प्रमाण से कट जाता है खंडित हो जाता है और ऐसा क्यों होता है फिर भूतार्थ विषयत्वात् प्रमाणस्य प्रमाण चूँकि यथार्थ विषय वाला होता है जैसा विषय है वैसा ही ज्ञान होना वो तो प्रमाण वृत्ति होती है वैसा ज्ञान नहीं है तो वो अप्रमाण हो जाएगी हाँ प्रमाण अर्थ में यथार्थ विषय वाला होगा यानी वो बदलेगा नहीं जो प्रमाणिक नहीं है वो ज्ञान बदल जाएगा प्रमाणिक जान बदलता नहीं है किसी भी देश में काल में अवस्था में दोबारा उसी ढंग का उपलब्ध हो जाता है मिथ्या जान है वो दोबारा वैसा नहीं होता है वो कट जाता है बस्तु। बस्तु। ये था भूत मन वस्तु वस्तु भूतार्थ अर्थ यहाँ है जैसा अर्थ है यथा यथा रूपम भी कर सकते हैं स्वरूप कर लीजिए यथार्थ स्वरूप वाला होने से भूत माने स्वरूप रूप भूतार्थ विषय भूतार्थ विषयत्वात् जैसा है अर्थ का उस विषय वाला प्रमाण के होने से और इस स्थिति में क्या होता है तत्र इस अवस्था में या उस अवस्था में प्रमाण के यथा विषयक होने से यथार्थ विषयक होने से प्रमाणेन बाध्यते प्रमाण बाधनम अप्रमाण से दिष्ट यथार्थ विषयक प्रमाण के होने से उस प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का बाधन देखा जाता है यानी उत्पादित हो जाता है कट जाता है जबकि ये नहीं कटता है उदाहरण दे रहे हैं जैसे कि तद्यथा द्विचंद्र दर्शनम सद विषय न एक चंद्र दर्शन बाध्य इति, जैसे किसी को दो चंद्रमा दिखाई देता है कभी कभी ऐसा लगता है आपको कितने दिखता है एक ही दिखता है एक आँख बंद करके ऐसे करके या तो देखो कितने दिखेगा आँख को इधर उधर करके देखो है या ऊपर नीचे दबा के आँख को फिर देखो धरती लेगी ऐसे वो गलत है दो दिखना ठीक नहीं है और एक दिखने वाला ठीक है यदि पी एस की भी परीक्षा होगी दो दिखने से यानी एक दिखने में जितना उसका प्रकाश आदि है दो यदि हो जाता तो दुगना हो जाना चाहिए था क्योंकि दूसरी जगह ऐसा होता है वहाँ तो दिखते नहीं है और इतने पास पास में दो चाँद कैसे रहेंगे पूर्णिमा के दिन फिर बारी बारी से होगी पूर्णिमा ऐसी तो दूसरी जगह भी बाधाएं उत्पन्न होती है अर्थ मतलब सिद्ध नहीं हो पाता है वो सब परीक्षा पूर्वक जो होता है वो खंडित हो जाता है यानी सामान्य स्थिति वाला जो अर्थ है एक दिखने वाला उसका दूसरी जगह भी विरोध नहीं आता दो दिखने वाले का विरोध आता रहता है जैसे पंखा है यहाँ ऐसा है ये जिसको चाहे पचास बार देखो इसमें अंतर नहीं आएगा ऐसे दिखेगा नहीं वो बदल जाएगा अभी जो दिख रहा है वो गोल सा, इसी आंख से ये तो ऐसा दिख रहा है जो बार बार दिखता है बदलता नहीं है और इसी आंख से दिखने वाला वो बदल जाता है इस कारण से वो प्रमाण नहीं है ये प्रमाण है रास्ते में देखते हैं सड़क पर वो आगे पानी बहुत अधिक दिखाई देता है फिर पास में जाने पर वो नहीं दिखता है तो वो झूठ होता है क्यों झूठ होता है क्योंकि वहाँ से अगली जो गाड़ी निकलती है ना जब तो कहीं पर जब वास्तविक में पानी होता है तो वो छीटे चलते हैं उसके लेकिन वहाँ से ट्रक निकलता है आगे आगे, आगे और तो वो छिटा नहीं मारता है जबकि पानी यदि होता तो छिटा मारना चाहिए था उसको ना उसके टायर गीले होते हैं उधर से आने वाले के दूर में जिधर पानी दिख रहा है उधर से दूसरी गाड़ी आएगी उसके टायर बिगे होने चाहिए थे ना क्योंकि कहीं पर तो टायर भीगता है छिड़का भी मारता है टायर भी बिग जाते हैं और उतनी दूरी के बाद अगर वास्तविक में पानी होता है तो पानी हटता नहीं है यानी वो दिख जाता है फिर पर ये नहीं दिखता है तो ऐसे करके मतलब होता है एक ठीक है एक ठीक नहीं है नहीं दूसरे भी उसके कारण होते हैं उन सबको जोड़ जाड़ करके परीक्षा करके फिर जो जो वाली स्थिति ठीक निकलती है तो उस आधार पर माना जाता है कि एक खंडित होता है एक नहीं खंडित होता है जो खंडित हो गया वो विपरीय हो गया जो नहीं होगा वो प्रमाण रह गया ऐसे तो करके दो चाँद का भी दिखना भी एक जगह नहीं होता है एक बार होता है नहीं तो एक ही आँख से तो दोनों दिख रहा है तो ऐसे ही बाकी जगह भी विपरीत व्यक्तियों के विषय में लेना चाहिए द्विचंद्र दर्शन तो चंद्र का जो दिखना है सद विषय ना यथार्थ विषयक एक चंद्र दर्शन एक चंद्रमा जिसमें दिखाई देता है वो यथार्थ विषयक होता है उससे बाध्यते ही बाधित हो जाता है सेयम सद, सद यथार्थ विषय वाला विषयक यथार्थ विषयक एक ही चंद्रमा दिखता है नहीं दोनों वृत्तियाँ होती हैं ना एक वृत्ति में दो चांद दिख रहा है एक स्थिति में एक है। दिखता है हाँ सद विषयक यथार्थ विषयक जो वृत्ति होती है उससे और यथार्थ वाली वृत्ति बंद हो जाती है नहीं रहती है। मिथ्या मिथ्याजान होने पर यथार्थ ज्ञान खंडित नहीं होता है मिथ्या होने पर हाँ वो हट तो जाता है कभी कभी हट जाता है जैसे अब शरीर के बारे में है शरीर है अशुद्ध लेकिन ये मिथ्या मिथ्याजान है नहीं क्या है? शरीर है अशुद्ध ये यथार्थ ज्ञान है पर यह कभी कभी होता है और फिर ये हट जाता है ये क्रम है इसका लेकिन जब ये पक्की तरह से हो जाएगा तो शरीर शुद्ध है ये ज्ञान नहीं उभरेगा फिर अभी दबाएगा वो कुछ दिनों तक इन कालांतर में ऐसी स्थिति आ गई वो फिर नहीं दबाएगा जबकि ये वाला जो ज्ञान है अभी यानी परीक्षण आदि नहीं किया हुआ ऐसा अशुद्धि वाला जो ज्ञान है वो परीक्षित होने पर होता है फिर वो नहीं कटता है और इसकी परीक्षा आदि करते हैं तो ये कट जाता है तो उस क्रम में तो होता है कि यथार्थ ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान से दबता है कटता है वो लेकिन परीक्षा आदि जब करते हैं पूरी तरह से उसके बाद नहीं कटता हाँ, उसके बाद जब होगा जैसे अभी वाला ज्ञान इसकी पंखड़ी को लोप नहीं कर पाएगा लेकिन पंखड़ी वाला ज्ञान इसको लुप्त करता है ये ऐसा नहीं है ये तो, तो ऐसे ही होता है जो प्रमाण विषय ज्ञान होता है यथार्थ ज्ञान वो मिथ्या ज्ञान को नहीं उभरने देता है फिर लेकिन वो ज्ञान अगर परीक्षण पूर्वक होता हो प्रमाण पूर्वक होने की बात होगा वैसे नहीं होगा वैसे दोनों दबित उ करते रहेंगे हाँ दबाते रहेंगे उस अवस्था में यानी समान स्थिति में अगर दोनों ज्ञान उत्पन्न हुआ है ना, तब दबाएगा लेकिन परीक्षण पूर्वक यदि हुआ है प्रमाणपूर्वक जिसको कहते हैं तो नहीं दबाएगा तो हर समय यथार्थ ज्ञान ही दबाता है मिथ्या ज्ञान नहीं दबाता है से यम पंच पर्वा भवती अविद्या तो ये यही अविद्या है विपरीय ज्ञान और ये पांच पर्वों वाली होती है पांच विभागों वाली होती है कौन कौन से विभाग हैं वो अविद्या स्मिता राग द्वेश अभिनिवेश। विद्या है एक विभाग दूसरा अस्मिता तीसरा राग चौथा द्वेष, पांचवा विभाग वाली हाँ गांठ वाली तो यही विपरीय जान यानी अविद्या ये पांच प्रकार की हो जाती है ये विपरीय जान पांच प्रकार का हो जाता है इसी को क्लेस कहते हैं सीएम पंच पंचपर्वा बक्ति अविद्या वह यह जो वृत्ति है यही अविद्या है पाँच प्रकार पर्वों वाली यह प्रकार वाली हो जाती है ये जो कहे गए हैं कि अविद्या स्मिता राग आदि विनिवेश ये जो क्लेश हैं यही हैं ये यह। तो क्लेशा इति पंच पंचपर्वा अविद्या बक्ति हाँ अविद्यास्मिता राग द्वेश अभिनिवेश ये जो पांच क्लेश हैं यही अविद्या है और ये इसी विपरीय जान के पांच भेद हैं ऐसे कर नहीं हो तो प्रमाणों में दोष है ना अभी चित शुद्ध नहीं है इसलिए जान नहीं होगा उसको अभी कारण है ना वो संस्कार नहीं उभर पाते हैं चित्त उसका दूसरे जानों से बाधित हो गया स्मृतियां नहीं उठ पाती है उसकी ठीक से उस विषय जो स्मृति उठनी चाहिए ना अब नहीं उठ पाती है तो दब जाने के कारण या दूसरी जानों से अब प्रभावित होता है इसलिए नहीं बोल पाता है ठीक मिथ्या जान भी हो सकता है कारण शारीरिक आदि है मस्तिष्क की स्थिति नहीं रहेगी स्वस्थ तो स्मृतियाँ नहीं उठेगी ठीक से वो बाधित होती रहेगी जैसे जैसे दुर्बलता आएगी इंद्रियों की शरीर की क्योंकि ज्ञान होने में बहुत सारे कारण हैं और किसी में भी कोई बाधा आएगी तो जान नहीं हो पाएगा ठीक ज्ञान पुरुष को होता है लेकिन साधन पूर्वक होता है साधन की उपेक्षा करके नहीं होता है यानी दिखाई आप आँख तो ठीक है आपको दिखाई देगा लेकिन प्रकाश चाहिए बिना प्रकाश के नहीं दिखेगा ठीक आँख से भी तो ये उसके साधन होते हैं सहयोगी के रहने पर होता है ऐसी मन आदि ठीक रहेगा ना तो आत्मा को ज्ञान होगा नहीं तो नहीं होगा ज्ञान उसको ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है बिना इनके अभाव पुरुष का नहीं होगा यानी पुरुष तो अर्ज में ठीक ही रहता है लेकिन उसके दुषके उपकरण जो होते हैं वो ठीक खराब होते रहते हैं उपकरण भी ठीक हो उस अवस्था में जो ज्ञान होगा ना वही केवल ठीक होता है उसी समय उसको ठीक ज्ञान होता है ज्ञान तो उसको दोनों हो जाते हैं अच्छा भी और ख़राब भी होता है दोनों तो उपकरण पर निर्भर करता है उपकरण ठीक है तो ठीक ज्ञान होगा नहीं ये तो नहीं होगा उसको अपनी तरफ से नहीं होता है वो प्रमाण नहीं है स्वयं इत एव सोसंज्ञा भी तमो मोहो महामोह तामिश्र अंध ता यही जो पांच प्रकार के हैं अस्मिता राग देश दे, के पांच नाम यानी अपने ही नामों से ये कही जाती है तमो मोहा महामोहा तामिश्रा अंध तािश्रा अविद्या का नाम हो जाएगा तम अस्मिता का नाम हो जाएगा मोह राग का नाम हो जाएगा महामोह और देश का नाम हो जाएगा तामिश्रा अवि का हो जाएगा अंध ताश्रा इसी के पांच नाम और दूसरे दूसरे ढंग से भी नहीं, ये संज्ञा कहीं और पढ़ी गई होगी इसकी सांख्य में आया होगा योग दर्शन में इसको अविद्या दिखा देते हैं ऐसे तो ऐसे अलग अलग नाम ही, लेकिन है लेकिन हैं यही मिथ्या जानी ये सबसे अलग ही। अपने ही नामों से अपने अपने नाम है इसके अविद्या के नाम तम है विद्या का नाम अस्मिता का नाम मोह कहीं है ये हो गई दूसरी वृत्ति और भी बचा है हाँ ये चित्तमल प्रसंगे न अभिधाष्यंते चित्तमल के प्रसंग में यानी चित्त के मलों की जहाँ पर व्याख्या करेंगे ना अविध्या स्मिता दूसरे पाद में जाकर के तो उस प्रसंगे उस प्रसंग के द्वारा या उस प्रसंग के साथ अविध्यांतें कही जाएंगी व्याख्या की जाएंगी इनकी इनको कहेंगे वहाँ पर जाकर इनकी पूरी व्याख्या करेंगे अभी तो नाम नाम गिना देते हैं बस ज़्यादा नहीं कुछ करते कौन से मिथ्या मिथ्याजान तो स्वरूपता ही क्लिष्ट है ऐसे लेकिन उसमें होता है कि जो उदाहरण उसने किया था क्लेश हेतु वाला होते हुए भी कर्माशय के प्रचय में वो होना चाहिए क्षेत्रीय भूत और अक्लिष्ट के लिए था गुणाधिकार को बाधित करने वाला यानी लौकिकता से हटाने वाला जब वो परिणाम परिणाम के आधार पर है ये नहीं है हाँ क्लिष्ट अकली जो स्वरूप नहीं है परिणाम के आधार पर है जैसे स्वामी दयानंद को डर लगा ना उस समय पेड़ पर बैठे थे घूकू आ गया पू या उससे पहले उनको लगा था न कि मैं मर जाऊँगा घर में पिताजी को देखा है क्या नाम है बहन को देखा चाचा को तो उनको क्या लगा था मैं मर जाऊँगा यही लगा था ना ये कौन सा जान था लेकिन वो भागे क्यों थे इसी कारण भागे थे ना वो कोई आदमी तो इधर से भाग जाता है घर मारेगा भागो चलो आ चलते हैं वो घर से भाग गए तो जान तो वही था मर जाऊंगा लेकिन उसने कहा कि नहीं मुझे तो फिर तो गुरु के पास जाना पड़ेगा वैसे नहीं बच सकता और कोई डॉक्टर के पास भागता है कि बचा लेगा वो तो इसका मिथ्या जान तो क्लेस वाला है जो डॉक्टर के पास भागता है लेकिन जो गुरु के पास जाता है संसार से जिसको लगता है कि अब तो चलना चाहिए यहाँ से कहीं चलो अब तो वही होगी अक्लिष्ट होगी वृत्ति है मिथ्या जान वो लेकिन वृत्ति अक्लिष्ट है जैसे उन्होंने पिताजी को समझा दिया कि मैं तो आ ही रहा था मैं तो सोच रहा था आ जाऊंगा तो ये जो था अब उनको बच्चा करने के लिए थोड़ा सा नरम करने के लिए था वैसे झूठ है हाँ लेकिन वो कह देते दे, थे मैंने तो सोच लिया है वापस नहीं जाना है मुझे तो हड्डी पसली बराबर कर देते हैं उनकी वो बांध के ले जाते तो इस कारण से यद्यपि झूठ है फिर भी थोड़ी सी रक्षा उससे हुई उतनी मात्रा में ये अकलिस्ट है बस तो परिणाम की दृष्टि से देखा जाता है स्वरूपता नहीं है स्वरूप तो अपने आप जो अभी मिथ्या ज्ञान है वो तो है ही क्लेश और क्लेश से कभी भी वो नहीं होगा उक्ति नहीं हो सकती है लेकिन वो परिणाम ऐसे ऐसे होते हैं उल्टे पुलटे उसका कारण नहीं दूसरा कारण बन जाता है वो केवल संबंध करा देता है उस भूत के कारण अब किसी को बहुत भूत डर लगा तो अब उसने सत्यात्प्रकाश पढ़ना शुरू कर दिया अब इससे क्या होगा फिर उसका भूत तो भाग जाएगा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा ना लेकिन उसने तो सोचा था हमारा रोग हट जाएगा अब उल्टे उसके उसने हो पुरानी माजी हो जाएगा अब तो उसकी दृष्टि से क्लिष्ट होते ही क्लिष्ट हो जाएगा ये परिणाम से इस तरह से इसका निर्णय करना चाहिए जिन वृत्तियों से यानी आगे दुख बढ़ने वाला है संसार में दोबारा आने वाले हैं संबंध नहीं कटेगा वो वृत्तियां सब क्लिष्ट हैं और जिनसे इससे कटना ही कटना होगा वापस नहीं आना होगा वो सब अक्लिष्ट है अब वो सच है झूठ है जो भी है पाप, जो कर्म है ना उसका फल तो ऐसे ही मिल जाएगा फल अलग होता है परिणाम अलग होता है असम झूठ बोलने का फल तो मिलेगा दंड उसका दुख लेकिन यहाँ जो परिणाम आया है ना वो ठीक भी हो सकता है खराब भी हो सकता है तो क्लिष्टा क्लिष्ट परिणाम पर आश्रित है फल पर नहीं है ऐसी तो सभी में लग जाएगा सब प्रमाण में या जहाँ भी लगा लो सबके साथ यही लगाना है कि जिसका परिणाम त्याग वैराग संसार से पृथक होना निकलता है वो सब के सब अक्लिष्ट है और भले ही सत्य है कितना ही धर्म है वो लेकिन उसका यदि परिणाम निकलता है संसार से जुड़ना जैसे यज करने के लिए कह दिया यज करो अस्मेरी यज करना चाहिए ये करना है सब सत्य धर्म है लेकिन है ही इसी का फल जो होना है वो संसारी होना है दूसरा फल नहीं मिलेगा इसको मुक्ति फल नहीं माने माने माने तो है लिस्ट मानेंगे इसको सुख भले होता है लेकिन बांधता तो है संसार से न अवस्थाधिकार विरोधी नहीं है लक्षण इसने ये किया है ना सुख दुख का नहीं किया। हाँ यानी अवस्था अधिकार वो संसार से जो हटाने वाला जोड़ने वाला है उसका विरोधी है हाँ राग देश आदि से का विरोध जो करेगा अंत में यही आएगा कि संसार से जो अलग करता हो बस वो सब हाँ वो सब अक्लिष्ट है जो जोड़ता है वो किसी भी रूप में जोड़े वो सब क्लिष्ट है हाँ इन्हीं प्रमाण में वो आएगा प्रमाण का निषेध नहीं होगा धर्माचरण है यह जाति जो भी वो प्रमाणिक है ठीक है उसको गलत नहीं कहेंगे विपरीय में नहीं जाएगा लेकिन परिणाम जो है वो संसार तक ही रहेगा तो उस दृष्टि से दोष है वो एक तरह से क्लेश जैसा ही है क्लेश का भी परिणाम दुखी होता है और तुरंत तो उसका भी परिणाम दुखी होता है तो बराबर हो गया वो का परिणाम सुख होता है अंततः इससे भी मुक्ति होनी है तो सुख जैसा ही है वो ऐसे करके लेना चाहिए तो लिस्ट अप लिस्ट की जितनी भी बना देंगे उदाहरण अपने आप बनाना पड़ेगा कि प्रत्यक्ष का अनुमान का सारे इतने विभाग करो फिर वो घटाओ कहां कहां पर कैसे हमारे साथ होता है लिस्ट वर्तियाँ चलती है व्यवहार में जैसे कर रहे होते हैं देख रहे हैं किसी चीज़ को एक समय उसको देख करके जैसे देखते देखते लगता है चलो अब हो गया तो अब ये क्या हो गया ना अक्लिष्ट वृत्ति है और उसी को कहते हैं रुको ना थोड़ा देख लेते हैं इसको कोई कहता है चलो जल्दी से वो कहता है रुक जाओ थोड़ी देर और देख लेते हैं और वही क्लिस्ट है वो नहीं एक में ही दो अलग कर रहा है तो अक्लिस्ट हो गया जोड़ रहा है इसी में तो वो हो जाएगा ऐसी सभी जगह लगा सकते हैं इसको। अगली वृत्ति है विकल्प विकल्प वृत्ति। वृत्ति का की परिभाषा कर रहे हैं शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प शब्द ज्ञान का अनुपाती अनुसरण करने वाला लेकिन वस्तु शून्य वस्तु से रहित असंबद्ध जो ज्ञान होता है ऐसी जो वृत्ति होती हो, वो विकल्प वृत्ति कहलाती है वो क्या है अब किस में आता है विकल्प वृत्ति ऐसा है सा ना प्रमाणों पारोही ना तो ये प्रमाण के अंतर्गत आता है प्रमाण वृत्ति भी नहीं है ये ना भी विपर्याय विपर्यो अपार हो ही। ना ये विपर्य के अंतर्गत आती है यानी झूठ भी नहीं है ये विकल्प वृत्ति झूठ भी नहीं होती है मिथ्या भी नहीं होती है लेकिन ये प्रमाणिक भी नहीं होती है विकल्प नहीं, नहीं। उससे अलग नहीं यहाँ विकल्प ऐसे केवल नाम है इसका हाँ यानी सभी वृत्तियों जैसा होते हुए भी एक तरह से नहीं है वृत्ति जैसे मिथ्याजान है उसका अपना कोई न कोई तो स्वरूप होता ही है बस केवल उल्टा होता है लेकिन अर्थ के साथ संबंध है इसका वो ये कहेगा कि भूत है निषेध नहीं हो रहा है अर्थ का ये दिप्य उल्टा है ये लेकिन अर्थ के साथ संबंध दिखाता है और प्रमाण वृत्ति क्या है वो सीधे सीधे दिखाता है ये संबंध लेकिन विपरीय वृत्ति में क्या होता है संबंध ही नहीं होता है हाँ विकल्प हाँ विकल्प में अर्थ के साथ इसका संबंध है ही हो ही नहीं हो। हाँ खरगोश का सिंह बोल दिया वो होता ही नहीं है नहीं शब्द तो है खरगोश का सिंह लेकिन इसका संबंध जब करेंगे तो कहीं नहीं बैठेगा बैठेगा में दूसरे से जुड़ गया यानी खरगोश के सिंह होते हैं वो बकरी वाला में जोड़ दिया ले जा कर के उसमें और बोल दिया है, ये है खरगोश का सिंह अर्थ के साथ संबंध तो जोड़ दिया ना उसने अर्थ का अभाव नहीं रहा भले ही खरगोश के सिंह पे बकरी वाला लगा दिया लेकिन हो गया ना अर्थ तो है ना उसका सांप नहीं है रस्सी है लेकिन सांप भी होता है रस्सी भी होता है कहीं कहीं तो है ना एक जगह उस शब्द का अपना अपना नियत संबंध है अब केवल इससे उठा के उसमें जोड़ दिया था हाँ विपरीय में ऐसा होता है उसका अपना अर्थ होता है यानी अर्थ से असंबद्ध नहीं होता है केवल इसकी जगह उसमें जुड़ गया बस शब्द जो सांप के साथ प्रयोग करना चाहिए था उसका प्रयोग रस्सी के साथ कर दिया ये रस्सी है उसमें सांप बोलना चाहिए था या सांप वाला ज्ञान होना चाहिए था पर वो रस्सी के साथ हो गया वो ज्ञान उभर गया लेकिन एक जगह उसका होता है ना अपना अर्थ दूसरी जगह भी किसी अर्थ से ही जुड़ा हुआ है सांप जैसे ही रस्सी भी कुछ है अभाव नहीं है वो यानी जो मिथ्या मिथ्याजान होता है वो अर्थ से संबंध रखता है और यथार्थ तो रखता ही रखता है मिथ्या भी रखता है पर उलट पुलट रखता है हाँ हाँ शरीर नित्य कोई वस्तु होती है नित्य शब्द जो है उसका अपना अर्थ है आत्मा नित्य है उसका लगा दिया इसके ऊपर इसलिए ये जान हो गया लेकिन विकल्प वृत्ति के जो शब्द होते हैं इसका कहीं से भी नहीं अर्थ होता है ना ठीक में ना उल्टा में जुड़ता ही नहीं है इसका अर्थ मिलेगा ही नहीं आकाश का फूल ले लो तो आकाश में फूल कहीं मिलेगा ही मिले नहीं आकाश तो यहाँ नहीं बोल रहे ने। आकाश का फूल यहाँ एक नाम हो गया वो दो नाम नहीं है यहाँ आकाश आकाश आकाश शब्द अकेला है उसका अर्थ तो है ठीक फूल भी अकेला है जब तब उसका अर्थ है लेकिन या समस्त होने के बाद एक नया शब्द हो गया नया अर्थ होना चाहिए तो ऐसा कोई अर्थ नहीं होता है तो इसलिए शब्द जो होता है वो उससे उस अर्थ का ज्ञान तो हो जाता है लेकिन वैसा अर्थ होता ही नहीं है तो ज्ञान यानी होने के कारण अर्थ नहीं होने के कारण उल्टा भी नहीं होने के कारण वो क्या हो जाता है इनसे अतिरिक्त हो गया विकल्प जैसा हो गया विकल्प में होता है ना उसके बराबरी में उसके बदले में जो आता है वो विकल्प होता है तो ऐसे ही अर्थ के बदले में आता है एक तरह से उस जैसा नहीं होता है तो इस कारण से इसकी संजय कर दी गई है लेकिन अपने आप में एक नाम है ये विकल्प वृत्ति का नाम रख दिया हाँ हाँ यही वहाँ दो चांद दिखता है अस्तित्व में उससे संबंध वो वृत्ति है चांद के अभाव में नहीं है दो चांद ना होता हुआ भी यानी दो चांद वो है ऐसा अर्थ को दिखा रहा है, दिखा रहा है। हाँ यानी अर्थ के साथ संबंध हो रहा है उसका एक के साथ नहीं दो के साथ हो रहा है उस वृत्ति का लेकिन इसमें कहीं नहीं होगा संबंध आकाश कुसुम जब बोलेंगे वो कुसुम कहीं दिखेगा ही दिखे नहीं आकाश में उगा ही नहीं कहीं बस बोलते बोलते तक रहेगा ये वहाँ तो वो चीज़ दिख जाती है ना चंद्र दर्शन वाला थोड़ा कम आएगा लेकिन सांप रस्सी वाला कीजिए ये स्पष्ट हो जाएगा सांप को बोल रहा है कि ये रस्सी है तो रस्सी तो कम से कम है सांप रस्सी तो है ना हाँ हाँ यानी साँप शब्द जो है सामान्य रूप से इसका सांप जो अर्थ है उसके साथ तो है ही संबंध वो यथार्थ हो गया प्रमाण दूसरी जगह सांप जैसे दूसरी जगह जो प्रयोग किया जा रहा है कि ये सांप है तो सांप तो नहीं है लेकिन रस्सी है पर रस्सी तो है ना न अर्थाभाव नहीं है विकल्प वृत्ति में अर्थ का ही अभाव होता है अर्थ होता ही नहीं है शब्द केवल होता है यानी शब्दों से अर्थ जैसा ज्ञान तो हो जाना लेकिन उस ज्ञान का कोई विषय नहीं होना वो ऐसा जो होता है ज्ञान जो निर्विषय होता है एक तरह से वो विकल्प वृद्धि है लेकिन ये मिथ्या भी नहीं होता है मिथ्या में भी क्योंकि उल्टा अर्थ होता है इसीलिए मिथ्या नहीं है इसमें उल्टा अर्थ भी नहीं होता है इसलिए मिथ्या के अंतर्गत भी नहीं आता है और प्रमाण में तो आएगा ही नहीं क्योंकि इसका अर्थ होता ही नहीं हाँ प्रमाणोपारोह उपारोही है उपारोही उपारोही मैंने उपारूढ़ होने वाला उस पर बैठ करके चलने वाला हाँ उप हाँ उप उप है प्रमाण उप आरोह प्रमाण के ऊपर बैठने वाला प्रमाण उपारोही और विपर्य उपारोही विपरीय के ऊपर बैठने वाला यानी संबद्ध है उनके अंतर्गत तो ना तो ये प्रमाण के अंतर्गत आता है प्रमाण से संबद्ध होता है ना ये विपर्य से होता है वस्तु वस्तु सुन, अपि वस्तुशून्य अपि शब्द ज्ञान व्यवहार शब्द ज्ञान महात्मनिबंधन व्यवहार वस्तु है वस्तुशून्य अपि वस्तु के न होने पर भी अर्थ के न होने पर भी शब्द ज्ञान महात्म्य निबंध न शब्द ज्ञान के महात्म का जो संबंध होता है यानी शब्दों में क्या है ना अर्थों को बताने की शक्ति होती है ना महत्व कोई भी शब्द होता है वो अपने अर्थ को बता देता है ये शब्द की महत्ता है शब्द ज्ञान की महिमा है ये हाँ अभिव्यक्त करने की उसकी अपनी स्थिति हाँ सामर्थ्य है वो तो उस सामर्थ से संबद्ध जो होता है व्यवहार देखा जाता है शब्द बोलने के बाद कुछ न कुछ अर्थ आएगा ही आएगा सारा व्यवहार इसी पर टिका हुआ होता है तो इसी कारण से यहाँ भी शब्द के उच्चारण कर देने से ये तो लग जाता है कि ये है आकाश का कुसुम बोल दिया वो लगने लग जाए कुछ उगने वाला है वहाँ फूल है होगा वस्तु सुन्नति यानी वस्तु के ना होने पर भी यानी उच्चारण करने के बाद उस तरह के अर्थ की प्रतीति हो जाना और उसके आधार पर एक व्यवहार चलना विपरीय जान में व्यवहार निषिद्ध होता है व्यवहार नहीं करना चाहिए लेकिन विकल्प वृत्ति में क्या होता है एक नियत व्यवहार होता है विपरीय ज्ञान अव्यवहारिक होता है उसके विहित नहीं कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए निषिद्ध है वो लेकिन विकल्प वृत्ति के लिए क्या है न बेहित है यह व्यवहार में विकल्प वृत्ति का प्रयोग अनचित नहीं होता है किया जाता है हाँ अर्थ विशेष की सिद्धि होती है इससे और वो गलत नहीं होती है हुँ? हाँ हाँ इसमें इतना निश्चित हो गया कि इसके कोई बेटा नहीं कोई व्यक्ति मानो दंपत्ति है ये निश्चित हो गया इसका कोई बेटा नहीं है फिर भी वो किसी को बेटा कहता है तो अब ये हो गया इसके अंदर कुछ है प्रेम है बात्सल्य है उसका साथ है, उसका बेटे सब्क बेटा नहीं है लेकिन उसके अंदर जो बात्सल्य है ना वो उसका वाचक ये गलत नहीं है विपर्य में क्या होना जो गलत होना चाहिए अर्थ वो नहीं होता है जो लिया जाना चाहिए वो नहीं लिया जाता है लेकिन यहाँ पर क्या होता है जो अर्थ ग्रहित हो रहा है वो लिया जाता है ना होते हुए भी, भी किसी ने किसी अर्थ के साथ यानी कर दिया संबंध और वो गलत नहीं होता है जैसे कहते हैं ये, रिक्शा आ जाओ ये विकल्प वृत्ति है यहाँ रिक्शा शब्द व्यक्ति के लिए प्रयोग हो गया है रिक्शा तो आने वाली नहीं है अपने आप ऑटो तो नहीं आएगा ना चल के बुलाने से हर्ज में वही आएगा अब वो गाड़ी वाले को बोला जाता है कि गाड़ी इतने नंबर की गाड़ी चले हैं जल्दी से जाए यहाँ से अब वो गाड़ी कैसे जाएगी वो ड्राइवर के लिए प्रयोग होता है वहाँ नंबर तो ऐसा क्या है यानी इस शब्द के द्वारा ये निश्चित कर दिया गया है ये अर्थ लिया जाएगा इसका अर्थ ना होते हुए भी उसके साथ बांध दिया गया है ये लिया जाए तो इस तरह से अर्थ के ना होने पर भी वस्तु के महात्म से संबद्ध व्यवहार देखा जाता है यानी व्यवहार में वो शब्द विहित है इतना अंतर है। विपरीय जान में व्यवहार वित नहीं है उस वृत्ति से संबद्ध व्यवहार नहीं होता है और विकल्प में होता है लेकिन जिस अर्थ का वो शब्द है वैसा नहीं होता है दूसरे के साथ वहाँ पर होता है लेकिन है ही नहीं होता है उल्टा नहीं होता है अनर्थ नहीं करेगा वो निबंधना संबद्ध बंधा हुआ निबंधना व्यवहार उससे बंधा हुआ व्यवहार होता है दृश्यते देखा जाता है मेरे को अच्छा नहीं लगता है अब कहते हैं इसमें हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लगता है या मैं नहीं चाहता हूँ इसका अर्थ होता है पर वो है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता है मेरे को अच्छा नहीं ये कहता है उसको अच्छा नहीं लगता है किसी को दूसरे की इच्छा बताने के अर्थ में ये प्रयोग होता है कर्म को लेकिन यहाँ वक्ता ही अपने को बता रहा है वो हाँ स्वयं कर्म बता दिया उसका वर्णन करने वाला हो गया जबकि इसको अपने बारे में ही बताना है बता रहा है तो ऐसे ये एक तरह से विकल्प रहती है मेरे को अच्छा नहीं लगता सीधी सी बात है मुझे अच्छा नहीं लगता लेकिन वो वो हो जाएगा अच्छा लगता हुआ भी ऐसा बोल रहा है तो विपरीय हो जाएगा ये अर्थ अनर्थ नहीं है इसमें ना लगने पर अच्छा कह देना ये विकल्पवृत्ति में नहीं आएगा ये विपरी में आ जाएगा फिर लेकिन अच्छा लग रहा है पहले ही वो बता रहा है अब केवल उससे ज़्यादा कोई हानि नहीं है दूसरे की केवल दूरी हो जाती है इतना होता है अलंकार आदि में नहीं दूसरे प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग होता है अधिकतर असमान्य स्थितियों में व्यवहारो दिश्य तद्यथा जैसे चैतन्यम पुरुषस्य से इति ये जो चेतना है ये पुरुष का स्वरूप है ये जैसे हो गया राम की गाय है ये मेरा ये कुर्ता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है मेरा और कुर्ता ये, ये दोनों अलग अलग इन दोनों में संबंध है राम और गाय ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं दोनों में संबंध दिखाया जाता है राम की खो वैसे पुरुष से चैतन्यम पुरुष की चेतना तो पुरुष अलग है उसकी चेतना उससे अलग है ऐसा नहीं है जो चेतना है वही पुरुष है लेकिन दो में एक में यहाँ दौती दिखा दिया गया इसलिए ये क्या हो गया विकल्प वृद्धि हो जाती इसको। है इसको हाँ जो चेतना है वही पुरुष है हाँ चेतन पुरुष कह सकते हो हाँ पुरुष से चैतन्यम जो कह दिया ये विकल्प वृद्धि होगी गई पुरुष की से अलग काम की गौ ऐसा दिखता है अर्थ ऐसा नहीं है ये मेरी आत्मा तो नहीं कहती इसको मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है वो मेरी आत्मा कौन है वो कहने वाला ही तो है वही तो स्वीकार नहीं कर रहा है हाँ ये विकल्प तो विकल ऋतु में आ गया मेरा मन नहीं नहीं ये गलत है।, है मन और मेरा ये दोनों तो दो अलग अलग अर्थ है।, है हाँ ये इसमें तो हो जाएगी गलती अपने लिए जब कहेंगे हाँ मेरी आत्मा नहीं मानती है तो ये झूठ नहीं है लेकिन ये हाँ ये विकल्प पुरुष से चैतन्य मीति ये विकल्प वृत्ति में आ गया यदा चित्ती रे पुरुष तदा की केन विभदिश्य करें कि जब चित्ति यानी चेतना ही पुरुष है चैतन्य ही पुरुष है ज्ञान ही पुरुष है तो की केन विभदिष्य क्या किसके द्वारा फिर यहाँ पर विभदिष्ट कथित हो रहा है कहा जा रहा है कौन कहने वाला जो है वही तो कह रहा है वो दूसरे को किसको बता रहा है वो हाँ क्या यहाँ किसके द्वारा कथित हो रहा है किम अत्र केना कौन यहाँ पर किसके द्वारा व्यवधि कहा जा रहा है जब चेते ही पुरुष है दो है ही नहीं वहाँ एक बताने वाला एक के बारे में बताने वाला है ही नहीं वहाँ पर लेकिन कथन उसी ढंग से होता है ये भवती च व्यवदेशीय वृत्ति और व्यवदेश में ऐसी वृत्ति होती है क्या यथा चैत्य चैत्रस्य गौ समास में या वृत्ति में इस प्रकार का कथन होता है भवती च व्यवदेशी वृत्ति व्यवदेश में कथन में या समास में इस तरह की स्थिति होती है जैसे चैत्र गौ चैत्र की गौ समास करने लगेंगे तो इस तरह हो जाएगा ने व्यक्ति का नाम है या उसकी ये गौ है तो यहाँ पर ये यह विकल्प वृत्ति नहीं है ये प्रमाण वृत्ति है चैत्र भी अलग है और गौ भी अलग है अब दोनों का संबंध यहाँ दिखाया गया तो दो में तो ये ठीक हो जाएगा आत्मा में नहीं है ये वहाँ अकेले में है वहाँ कथन नहीं होगा लागू पर वेद है ये बोलने में कोई दोष नहीं क्योंकि अर्थ वही आता है फिर अर्थ भेद नहीं होता है उससे इस कारण से इसको मान लिया यथार्थ हो जाता है यानी रिक्शा वाले को बुलाने पर भी वही रिक्शा आ ही आई जाती है उसके साथ घिसत टूटे उसके अर्थ तो अनर्थ तो होता नहीं है वो कार वाला आज कार आ जाए रिक्शा बोलने से तो गलत हो जाता है वो तो रिक्शा ही आती है अर्थ भेद नहीं होता है कथन भेद से भी इसीलिए माना गया उसको विपरीय में अर्थ भेद हो जाएगा इसलिए उसको नहीं माना गया चैत्र सिको तथा प्रति सिद्ध वस्तु धर्म निष्क्रिय पुरुष यानी निषेध करने योग्य वस्तु का जो धर्म है उसमें भी ऐसा ही कथन होता है जैसे निष्क्रिय पुरुष पुरुष जो है ये निष्क्रिय है इसमें सक्रियता नहीं है प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म वस्तु के धर्म वाला निष्क्रिय पुरुष ऐसा कथन हो रहा है ना तो पुरुष जो होता है निष्क्रिय जो कहा जा रहा है एक सक्रिय पुरुष होता है एक निष्क्रिय पुरुष होता है ऐसा नहीं सिद्ध वस्तु धर्म एक में तो गृहित वस्तु धर्म वाला था ना चैत्र से जैसे है यहाँ यानी विधि परक वाक्य है ये निषेध परक है तो निषेध परक वाक्यों में भी ऐसा अर्थ होता है यानी दो के लिए भी हो सकता है एक में भी हो सकता है इस काम को नहीं करना चाहिए निष्क्रिय पुरुष है यानी क्रिया से रहित पुरुष तो क्रिया से रहित पुरुष नहीं होता है कोई यानी उसमें क्रिया होती ही नहीं है एक बात हो न, न कुर्ता रहित पुरुष जिसे कहेंगे कटिवस्त्र वाला है धोती रहित व्यक्ति है ये पे। आजकल के मनुष्य क्या हो गए धोती रहित हो गए तो कहीं कहीं धोती वाले होते हैं अब वो धोती नहीं रही तो इस स्थिति में धोती रहित हो गया लेकिन पुरुष कभी सक्रिय निष्क्रिय होता हो ऐसा नहीं हो निष्क्रिय होता ही वैसा बिना क्रिया वाला ही होता है क्रिया से कभी रहित हुआ हो ऐसा नहीं होता है क्रिया एक अलग चीज़ थी उसके साथ जुड़ी थी अब वो नहीं रही इस अर्थ में निष्क्रियता कथन नहीं है यहाँ लेकिन बोला जा रहा है सही ये निष्क्रिय पुरुष है यानी इसमें क्रिया थी वो चली गई ये पहला उदाहरण इसमें दिया था ना यहाँ से तद यथा दे यथा यहाँ शब्द पहले दिया है यथा चैतन हाँ, चैतन्यम पुरुष से स्वरूपम यह आ गया है चेतना जो है पुरुष पुरुष का स्वरूप है यदा चितिरे पुरुष जब चिति ही पुरुष है तो कौन यहाँ किससे कहा जाता है या हो गया ना वाक्य इसके बाद कहा लेकिन में ऐसी वृद्धि होती है समास में या इस तरह के कथन में ये वृत्ति होती है दो दो जब दो दो होते हैं तब उस स्थिति में ये कथन होता है जैसे कि चैत्र अब इसके विरुद्ध धर्म में दिखा रहे हैं यानी ये तो युक्त धर्म में दिखाया था कि चेतना जो होती है वो उससे कोई युक्त धर्म है ऐसा लेकिन निष्क्रियता जो है ये धर्म उसमें होता ही नहीं कभी ना जुड़ा था न अलग हुआ है कभी आया ही नहीं जिसे कहते हैं ये व्यक्ति निसंतान है यानी उसका कोई बच्चा हुआ ही नहीं है या जिसका विवाह नहीं हुआ है उसको कहेंगे ये निसंतान है इसका कोई नहीं है वहां क्या अर्थ होगा उसका संतान तो नहीं है उसका लेकिन उसके ऊपर नहीं संतान लागू होगा क्या विवाह नहीं।, नहीं हुआ है ना उसका पर संतान तो नहीं है तो ऐसे ही निष्क्रियता कभी होती नहीं है पुरुष में फिर भी निषेध किया जा रहा है तो ऐसा इस प्रकार का मतलब कथन होता है ये कि सक्रिय इसमें नहीं होती है सक्रिया नहीं होती तथा उसी प्रकार की प्रतिसिद्ध वस्तु धर्म वाली वृत्ति होती है जैसे निष्क्रिय पुरुष इतना अध्याहार करके करेंगे तो हो जाएगा ये उसी प्रकार से ये वृत्ति होती है निषेध वस्तु के धर्म वाली वस्तु के धर्म का निषेध विषय, ऐसे करो या तो इसका अर्थ वृत्ति होती है जैसे वस्तु के धर्म से वस्तु के धर्म का निषेध विषय वृत्ति होती है जैसे निष्क्रिय पुरुष कथन है ये तिषति बाण बाण जो है वो रुकता है अब इसमें क्या हो रहा है कि कोई चल रहा था चलते चलते क्या हो गया रुक गया तो जैसे एक चलना क्रिया हो रही थी ना ऐसे लगता है कि रुकना भी कोई क्रिया हुई है नई क्रिया हो जैसे खड़े थे और बैठ गए तो बैठने में क्या हुआ है इसमें तो देश की दृष्टि से थोड़ा हुआ है लेकिन जो कहेंगे तिष्ठ खड़ा होना खड़ा होना में कुछ भी नया नहीं हुआ है जो चलना हो रहा था न केवल वो बंद हो गया अलग से कुछ नहीं हुआ है वो अवस्था भेद वस्तु की हो गई है लेकिन चलनी जैसी कोई नई क्रिया अर्थ भेद ऐसा कुछ नया नहीं आया तिष्ठती बाण कहते हैं बाण रुकता है तो ये क्रिया में गिना जाता है तिष्ठती को पर ये क्रिया नहीं है रुकना कोई क्रिया नहीं है वही ना विकल वृत्ति है रुकना कोई क्रिया होती ही नहीं है केवल जो हो रही थी ना क्रिया उसका बंद होना मात्र है होती हुई क्रिया का केवल निषेध है बंद होना क्रिया रुकना अपने आप में कुछ नहीं है पर वो लगता है ऐसा होता है हाँ इसका पंखा रुक गया यानी चलना बंद हो गया चलने लग गया ना जैसे इस कथन में अर्थ विशेष है ऐसे रुक गया में अर्थ विशेष नहीं है लेकिन लगता है ऐसा शब्द से कुछ हुआ तो वो उसको बता रहे हैं कि तिष्ठती वाणा ऐसे ही ये भी एक विकल्प वृत्ति है स्थाषती स्थित ही दी रुकेगा वाण चाहे ये प्रयोग कर लो या रुक गया तीनों ही एक जैसा ही है ना तो ये रुके रुक। रुकेगा ये भी कोई नया अर्थ नहीं बनेगा रुक गया ये भी कोई अर्थ नहीं बना रुका हुआ है ये भी कोई अर्थ नहीं है सबका अर्थ होता है चल नहीं रहा है बस चलना नहीं है बस हाँ हाँ उसके लिए चलना हुआ जो क्रिया थी उसका केवल अभाव है और कुछ नहीं है ये नहीं अर्थ विशेष नहीं है शब्द तो को हाँ, का कोई अर्थ नहीं होता है गति निवृत्त उसमें क्या होता है गति के निवृत्त हो जाने पर हट जाने पर धातुअर्थ मात्रम गम्य धातु का अर्थ मात्र ज्ञात होता है इसका कुछ मतलब है बस इतने होता है इनको अर्थ होता नहीं है वो तथा अनुत्पत्ति धर्म पुरुष ये पुरुष भी जो क्या है अनुत्पत्ति धर्म वाला ये कभी उत्पन्न नहीं होता है अभी कभी उत्पन्न नहीं होता है इसका कुछ नहीं अर्थ है ये उत्पन्न होता ही नहीं है ये तो कभी का लगाने का क्या मतलब है यानी कभी उत्पन्न जो होता हो कभी नहीं होता हो वहाँ तो अर्थ है वो जो कभी उत्पन्न होता ही नहीं है उत्पत्ति नहीं है उसमें तो कभी अनुत्पत्ति धर्म करने का मतलब कोई अर्थ विशेष नहीं है लेकिन लगता है कि कुछ है ये ऐसी निराकारा आ? तथा अनुत्पत्ति धर्म इति उत्पत्ति अनुत्पत्ति धर्म वाला पुरुष है यह कभी उत्पन्न नहीं होता है उसका अर्थ बता रहा हूं ना कि उत्पन्न नहीं होता है ये। अनुत्पत्ति धर्म जिसमें उत्पत्ति धर्म नहीं होता है, अभी निषेध कर रहे हैं ना केवल उत्पत्ति का लेकिन उत्पत्ति के निषेध के बाद कुछ बनता हो ये नहीं है यहां तो कभी से तो निश्चय आपके लिया है यहाँ पर प्रयोग उसका उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र अवगम है यहाँ पर क्या हो जाता है केवल उत्पत्ति धर्म का जो अभाव केवल कह रहे हैं ऐसी कहा जैसे निराकारा हम निराकारा में क्या है जैसे ईश्वर सच आनंद स्वरूप है तो स्वरूप है चित्त स्वरूप है आनंद स्वरूप है ऐसी निराकार भी है और तो निराकार क्या है कुछ भी नहीं है आकार नहीं आकार नहीं है आकार का उस पर कम होना भी नहीं है बस केवल ही आकार जैसी कुछ सोचना नहीं उसको आकार हाँ निराकार जब कहेंगे ना तो ये नहीं बनाना है आ, काला काला सा अंधकार सा ये ऐसा होगा कुछ कुछ नहीं जो कुछ ये दिख रहा है सारे का निषेध केवल निराकार निरूप नहीं परिमाण नहीं कुछ नहीं चाहिए उसमें वो चीज है निराकार तुम्हारे दिव्य दर्शन की ले आएं। इच्छा लेके आए हैं कहा चार रहे हैं केवल लेके कुछ नहीं आए हैं कहां से आएंगे कहा इच्छा कहा देंगे उसको कथन है मैं आपका स्वरूप जानना चाहता हूं इसके इतने अर्थ है बस और लाने वाले लाते हैं सब कुछ सारे के सारे उसमें सब विकल गिरती है अर्थ कुछ नहीं है उसमें से निकलेगा न पुरुष उत्पत्ति धर्म मात्र सेवा मात्र गमे ना न पुरुषान्वी धर्म नि पुरुष से अन्भित होने वाला संबद्ध होने वाला कोई धर्म नहीं होता है ये निष्क्रियता या अनुत्पत्ति धर्म जो बोधिया तस्मात् विकल्पिता स धर्म इसलिए वो विकल्पित धर्म है ते न अस्ति व्यवहार थी लेकिन उससे व्यवहार होता है तस्मात विकल्पिता सधर्म इसलिए वो विकल्पित धर्म है और उस तेन ची व्यवहार और उससे व्यवहार होता है हाँ यानी धर्म है ही नहीं वो धर्म की जगह रख दिया गया है पर व्यवहारिक होता है इतने अंतर है मिथ्या ज्ञान व्यवहारिक नहीं होता है विकल्प ज्ञान व्यवहारिक होता है खूब इसका प्रयोग होता है सूरज उग गया सूरज कभी उगता नहीं है ना वो डूबता है लेकिन प्रयोग ऐसे ही होगा दिन निकल आया वो दिन निकलता है कहाँ से भोजन बन, बन गया ये तो अर्थ है हाँ लेकिन दिन निकल गया इसका कोई अर्थ नहीं है दिन निकलता है नहीं कहीं डूबा हुआ था सूरज सामने आता है केवल इस तरह से ऐसी बहुत सारी में दिन भर विकल्प वृद्धियों का बहुत सारा प्रयोग o